शिक्षा का आदर्श शिक्षक और छात्र ज्ञान ही ज्ञान को जगाता है सारा ज्ञान हमारे भीतर ही निहित है पर उसे एक दूसरे ज्ञान के द्वारा जागृत करना पड़ता है यद्यपि जानने की शक्ति हमारे भीतर ही विद्यमान है तथापि उसे जगाना पड़ता है और योगियों के मतानुसार इस ज्ञान का उन्मेष एक दूसरे ज्ञान के सहारे ही हो सकता है अचेतन जड़ पदार्थ कभी ज्ञान का विकास नहीं करा सकता केवल ज्ञान की शक्ति से ही ज्ञान का विकास होता है हमारे अंदर जो ज्ञान है उसको जगाने के लिए ज्ञानी पुरुषों का सदैव हमारे साथ रहना आवश्यक है इसी कारण इन गुरुओं की आवश्यकता सदा ही बनी रही है जगत कभी भी इन आचार्यों से रहित नहीं हुआ है मनुष्य का ज्ञान उसके अपने भीतर से उत्पन्न होता है आजकल के दार्शनिकों का यह कथन सच है सारा ज्ञान मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है पर उस ज्ञान के विकास के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत होती है गुरु के बिना हम कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उपयुक्त बलों, विचारों की अद्भुत शक्ति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी गुफा में चला जाए और इसमें बंद होकर निर्जन में निरंतर एकाग्रचित्त होकर किसी गहन तथा उदात्त विषय पर मनन करता रहे और उसी का आजन्म मनन करता हुआ अपने शरीर का भी त्याग कर दे तो उसके विचार की तरंगे गुफा की दीवारों को भेद कर चारों ओर के परिवेश में फैल जाती है और अंत में वे तरंगे सारी मनुष्य जाति में प्रवेश कर जाती है विचारों की वह अद्भुत शक्ति है अतः अपने विचारों का दूसरों में प्रचार करने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए पहले हमारे पास कुछ होना चाहिए जिसे हम दूसरों को दे सके मनुष्य में ज्ञान का प्रसार केवल वही कर सकता है जिसके पास देने को कुछ हो क्योंकि शिक्षा देना केवल व्याख्यान देना नहीं है और न सिद्धांतों को प्रदान करना ही इसका अर्थ है संप्रेषण अतः अच्छा सर्वप्रथम अपना चरित्र गठन करो यही सबसे प्रमुख कर्तव्य है पहले स्वयं को सत्य का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद ही तुम उसे अनेक लोगों को सिखा सकते हो बल्कि वे लोग स्वयं उसे सीखने आएंगे श्री रामकृष्ण बहुधा एक दृष्टांत देते थे जब कमल खिलता है तो मधुमक्खियाँ स्वयं ही उसके पास मधु लेने आ जाती है वैसे ही जब तुम्हारा चरित्र रूपी कमल पूर्ण रूप से खिल जाएगा तब सैकड़ों लोग तुम्हारे पास शिक्षा लेने आएंगे यही जीवन की एक महान शिक्षा है महत्व इसका नहीं है कि क्या और किस भाषा में कहा जाता है वरण वक्ता का व्यक्तित्व तो ही कथन का प्राण है यही उसमें शक्ति भर देता है जो व्यक्ति अपने शब्दों में अपनी सत्ता अपना व्यक्तित्व तो ढाल सकता है उसी की बातों का फल होता है पर इसके लिए उसका महाशक्ति सम्पन्न होना आवश्यक है शिक्षा का अर्थ ही है आदान प्रदान शिक्षक देते हैं और छात्र ग्रहण करता है परंतु शिक्षक के पास कुछ देने को होना चाहिए और शिष्य में भी ग्रहणशीलता होनी आवश्यक है सहानुभूति संपन्न बनो सच्चे आचार्य वे ही है जो अपने शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं सच्ची सहानुभूति के बिना हम कभी भी ठीक ठीक शिक्षा नहीं दे सकते गुरु के साथ हमारा संबंध ठीक वैसा ही है जैसा पूर्वज के साथ वंशज का जिन देशों में इस प्रकार के गुरु शिष्य संबंध की उपेक्षा हुई है वहां धर्म गुरु एक वक्ता मात्र रह गया है वहां गुरु को मतलब रहता है अपनी दक्षिणा से और शिष्य को मतलब रहता है गुरु के शब्दों से जिन्हें वह अपने मस्तिष्क में ठूस लेना चाहता है और इसके बाद दोनों ही अपना अपना रास्ता नापते हों हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अन्य लोगों को ईश्वर का रूप माने और उनके साथ उसी के अनुसार अर्थात ईश्वर के समान ही व्यवहार करे। वह उनके किसी प्रकार से घृणा निंदा या किसी प्रकार से उनका अनिष्ट करने की चेष्टा न करे। यह केवल सन्यासी का ही नहीं अपितु तो सभी नर नारियों का कर्तव्य है दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप करने मत जाना स्वयं को अपनी सीमा के भीतर रखो इसी से सब ठीक हो जाएगा उपदेशक का इतना ही कर्तव्य है कि वह मार्ग के बाधा विघ्नों को हटा दे असदगुरु से तो ज्ञान लाभ की कोई आशा ही नहीं है उल्टे उनकी शिक्षा से विपत्ति की ही संभावना रहती है असदगुरु से शिक्षा ग्रहण में कुछ बुरा सीख लेने की आशंका है जीवन गढ़ने का उपाय किसी व्यक्ति की श्रद्धा को नष्ट करने की चेष्टा न करना यदि संभव हो तो उसे कुछ और दे दो यदि हो सके तो वह जिस स्थान पर है उससे उसे थोड़ा ऊपर उठा दो इतना ही करो परंतु व्यक्ति के पास जो है उसे नष्ट मत करो वे ही सच्चे आचार्य हैं जो सहज ही अपने छात्र की मनोभूमि में उतर सकते हैं और तत् तो शिष्य की आत्मा के साथ अपनी आत्मा को एक करके शिष्य की ही दृष्टि से देख सकते हैं उसी के कानों से सुन सकते हैं और उसी के मस्तिष्क से समझ सकते हैं ऐसे आचार्य सच्ची शिक्षा दे सकते हैं दूसरे नहीं जो लोग केवल दूसरों के भाव को नष्ट करने का प्रयास करते हैं वे लोग कभी किसी भी प्रकार का उपकार नहीं कर सकते जन साधारण के सामने सकारात्मक आदर्श रखना होगा नकारात्मक भावना मनुष्य को दुर्बल बना डालती है देखते नहीं जो माता पिता दिन रात बच्चों के लिखने पढ़ने पर जोर देते रहते हैं कहते हैं इसका कुछ नहीं होगा यह मूर्ख है गधा है आदि आदि उनके बच्चे प्रायः वैसे ही बन जाते हैं बच्चे को अच्छा कहने से और प्रोत्साहन देने से समय आने पर वे स्वयं ही अच्छे बन जाते हैं जो नियम बच्चों के लिए है वही उन बड़ों के लिए भी है जो भाव के उच्च अवस्थाओं में शिशुओं की तरह हैं यदि जीवन में सकारात्मक भाव दिए जा सकें तो साधारण व्यक्ति भी मनुष्य बन जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सकेगा मनुष्य भाषा साहित्य दर्शन कविता शिल्प आदि अनेकानेक क्षेत्रों में जो प्रयत्न कर रहा है उसमें वह अनेक गलतियां करता है उचित यह होगा कि हम उसे गलतियां ना बताकर प्रगति के मार्ग पर धीरे धीरे अग्रसर होने में सहायता दें भूले दिखाने से लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है और वे हतोत्साहित हो जाते हैं श्री रामकृष्ण को हमने देखा है हम जिन लोगों को त्याज मानते थे उन्हें भी वे प्रोत्साहित करके उनके जीवन की गति को मोड़ देते थे शिक्षा देने की उनकी प्रणाली बड़ी अद्भुत थी मान लो किसी भी दोष है मान लो किसी में दोष है तो केवल गाली गलो से क्या कुछ होगा हमें उसकी जड़ में जाना होगा पहले पता लगाओ कि दोष का कारण क्या है फिर उस कारण को दूर करो और वह दोष अपने आप ही चला जाएगा केवल चिल्लाने से कोई लाभ नहीं होता वरन उससे हानि की अधिक संभावना रहती है